तो तेरे हस्वैसे वैत गगनिवीव मेरा श्रीकृष्णनंद क्षेत्रीय उपनिषद का प्रकाश को वर्तित्व पांच दोष है कुछ माने जैसे तलवार पर मान होती है मान में तलवार रहता है, ऐसे अन्न रस से बना हुआ अन्नमय को शरीर बाहर की दूसरी कोई चीज न मैं न मेरा वहां से मन को हटाकर अन्न रस से बना हुआ ये शरीर जिसमें मैं चीज साधना कई तरह से ले सकते हैं तो मन को समेटने के लिए आप इस हाल के बाहर की किसी चीज का चिंतन मत कीजिए आपका मन इस हाल में ही रहे ये एक प्रकार की धारणा है देश बंधित चिंतन से धारा है हाल से बाहर भी कोई बात याद ना आए आप 10 मिनट तो के लिए निश्चय कर लीजिए तो हाल के बाहर फिर शरीर के बाहर की कोई चीज दस मिनट ध्यान ना आए देखो आपका मन कहता देखो दे अंतर्मुक्त होता है ऐसा पांच मिनट से आगे पीछे की मत सोचिए तो ये सब मुख्य होते हैं वो तो दे तो इसका भी रूप से चलता रहता है पांच हो गया तो अन्न से बना तो अन्नमय अन्नमय होने से को फिर इसके भीतर जैसे खोकनी में हवा भरी होती है ऐसे सांस भरी तो है उसमें प्राण पांच, समान प्रदान बयान करते हैं और उसके भी पांच हो गए फिर उसके बाद मन से मनोमय से प्राण से प्राणमय मन से मनोमय वो भी एक कोष है करण रूप इच्छा फिर उसके अंदर विज्ञान से विज्ञानमय मनोमय कोष में, तो में ये हरिग्वेद आदि जो वेद हैं और आदेश है चार वेद और एक आदेश ये उसके बाद विज्ञान से विज्ञान भय विज्ञान में श्रद्धा ऋत योग और महा सिर्फ आनंद से आनंदमय आनंद तो ब्रह्म है कोष जो है वह आनंदमय है क्योंकि वृत्तियां हैं प्रिय मोद प्रमोद आनंद और प्रभु सं प्रतिष्ठा तो अपने को प्रिय प्रियमोध प्रमोद ये तीनों को व्यावहारिक आनंद है और फिर इसका जहां अज्ञान है होता है उसमें जो परिच्छिन्नता है जीवत्व है वो करता है माया करता है और जो उसमें गुहा ब्रह्म है वो सत्य ज्ञान है। ये प्रक्रिया वेदांत से विचार की प्रक्रिया है प्रक्रिया माने शैली धन प्रकार प्रक्रिया माने प्रकार शैली धन तरीका प्रतीक है आत्मा को समझने की दृष्टि है अब जो तो ब्रह्म है इसको बताया है गुहाहित है और परमन है ये पांच जो गुफा बताए इसके भीतर तो रहता है और कर्मी ज्योम का अर्थ है अव्याकृत आकार जिसमें नाम रूप प्रदर्शन हुए हैं वो तो अज्ञानात्मक आकार उसमें ब्रह्म क्या है देखो तो ये जो अवयव वाले इतने हैं मान जिनमें अंश है जिनमें हिस्से अंग है हाथ है पांव है ये लोग ना सिर है पेट है ये शरीर में अंग हो गए अवयव हो गए तो दृश्य हुआ ना फिर तो प्राण प्राण अपान समान ज्ञान उद्देवी अवयव है वो भी दृश्य हुआ फिर मन में रेत जगोधाम तो तो ये भी दृश्य है विज्ञान में प्रथा ऋत सत्य योध महा ये भी दृश्य है आनंद में प्रिय बोध प्रबोध आनंद दृश्य तो है ज्ञान ब्रह्म अब देखो जो सत्यम है वो परिवर्तनशील नहीं है ये जो पांचो अवयव है ये देखो अन्नमय में प्राणमय में मनोमय में विज्ञानमय में और आनंदमय कोष में चार हिस्से जो है प्रिय प्रियमोध प्रमोद आनंद अज्ञानात्मक आनंद ज्ञान आनंद कारण आनंद ये सब दृश्य है और परिवर्तनशील है परिवर्तनशील है इसलिए तो सत्य नहीं है एक रत्न तो बदलते रहते उनका बदलना दृश्य है दृश्य माने मालूम करता है तो जो नहीं बदलता है वो सत्य ब्रह्म है और जो जानता है ज्ञान स्वरूप है सत्य ज्ञान वो ब्रह्म है और अनंता जो तो काल वस्तु से अपरिच्छीन है वो ब्रह्म है कोई तो आनंद में कोश का चार अवयव जो है वो तो दृश्य है असत्य है अज्ञान है दुख है आनंद की मंसा है करेंगे तो अब अपने को आप देह में बैठा करके दुनिया को देखते हैं तो ये पांचों कोष पांचों कोष में आनंदमय कोष के चार हिस्से एक तो स्वयं ही है ये सब के सब परिवर्तनशील दृश्य और रुख रूप है देश काल वस्तु से परिच्छिन्न है सजातीय विजातीय स्वगत भेद से युक्त हैं और इनके भीतर जो साक्षी है आत्मा है ब्रह्म है वो तो न परिवर्तनशील है न दृश्य है न दुख है न उसमें किसी प्रकार का भेद है ऐसा ये ब्रह्म है तो ये आनंदमय विज्ञान में, में मनोमय प्राणमय अन्नमय इनमें इन तो भावात्मक उपासना होती है वो, हो। ये इसके पांच अवयव हैं और वैसे पक्षी के पक्षी के रूप में कहो तो मनुष्य के रूप में कहो विचार कई कही होते इस उपासना से क्या होता है ज्ञान दूसरी चीज है और उपासना दूसरी चीज है उपासना चित्तशु ब्रह्म तत्व अवेक्षते सुहासित ब्रह्म दूधा सर्वका उपासना चित्तशुद्ध पहले अपने साथ बैठो अपने ही सहको उपासन सब प्रकार होता है पांच प्रकार के उपाधि होते हैं। तो पहले अपने दूसरे तो के पास तुम चले गए हो वहां से लौट कर अपने पास आ गए। जाए के पास चले गए परिवार संबंधी के पास चले गए शत्रु मित्र के पास चले गए पुत्र कलत्र के पास चले गए पुरतिका के पास चले गए है ना एक पुरतिका भी लगी हुई है होता है जिसके चारों पांव धरती पर रहे है वो माने कर कुर्सी के तो चारों पांव धरती पर हैं चाहे जब उलट जाए और उस पर बैठे हुए लोग समझते हैं कि ये कभी उल्टा ही नहीं है आ? आ? तो ये का अनुभव होता है सुरक्षा अनुभव देखो ये आज देखते हैं ना ये नरसम है और उसमें हिलाने डुलाने की जो शक्ति है वो प्राणिक है और इलाने डुलाने की जो इच्छा है वो मन की है और इलाने डुराने का जो कर्ता है वो तो विज्ञान है विज्ञानन गजम और उसका जो मजा ले रहा है वह आनंदमय है प्रियम प्रमोदी और इसके बाद में बोले कुछ मालूम नहीं पड़ता इसके बाद कुछ मालूम नहीं समस्त परस्ता ये जो सम है इसके पीछे भी तुम बैठे हुए हो जिसको ये समस् मालूम पड़ता है जिसको कुछ नहीं मालूम पड़ता है उसी को तो ये मालूम पड़ रहा है ना कि कुछ नहीं मालूम पड़ रहा है आत्म सिद्धि के बिना तो और किसी की सिद्धि होती ही नहीं है यदि देखने वाला ही ना हो तो देखा जाने वाला है कि नहीं है क्या मालूम पड़ा है? तो ये जो देखने वाला है देखी जाने वाली सब चीजें पैदा होती हैं रहती हैं मरती हैं वो जन्म मरण वाले हैं और जो देखता है उसका जन्म मरण देखा नहीं जा सकता कहा है? उसके बिना तो जन्म मरण सिद्धि जन्म मरण की ही सिद्धि नहीं होगी उसके बिना और वही सबको जानता है सत्यम ज्ञानम इसी से ज्ञानम बताया हो तो उपासना कैसे होती है मैं बाहर पुत्र मित्र कलत्र आदि रूप नहीं हूँ धन भवन आदि रूप नहीं हूँ शरीर रूप मैं शरीर रूप नहीं हूँ प्राण रूप मैं प्राण रूप नहीं हूं मनोरूप मनोमय मैं मनोमय नहीं हूँ विज्ञानमय मैं विज्ञानमय नहीं हूँ आनंदमय हूँ मैं दृश्य प्रदर्शनशील नहीं मैं दृश्य नहीं मैं दुख नहीं देश काल वस्तु से परिच्छि नहीं सजातीय विजातीय स्वगत भेद वाला नहीं ऐसी भावना पहले की जाती है इसका ध्यान नहीं होता है अभी ध्यान नहीं, नहीं हुआ अभी इसी भावना परोक्ष को अपरोक्ष रूप से देखना हो जैसे देखो एक भावना आपके सामने सालक राम की बटिया है ना गंगकी शिला हैढोल तो छोटी सी है पर शास्त्र में उसमें चतुर्भुज विष्णु बुद्धि करवाई अब आपको आठ से तो चतुर्भुज विष्णु नहीं दिखते हैं परंतु शास्त्र से आप उपासना कीजिए कि ये चतुर्भुज विष्णु है तो प्रत्यक्ष में कुछ दूसरा है और भाव में उसको आप दूसरा देखें ये सब जगह लागू होता है वो धर्म में प्रत्यक्ष में गोबर की गौरी और सुपारी का गणेश है, है और उसमें गौरी गणेश की पूजा करते हैं देखो पति एक मनुष्य के रूप में मालूम पड़ता है कि नहीं पर उसमें परमेश्वर बुद्धि से उसी उपासना करते हैं। तो पति है पिता है माता है गुरु है गुरुजन है ना ये देखने में तो लगते हैं आदमी जब भाव में उनकी ईश्वरता धारण करोगे उपासना हमेशा प्रत्यक्ष दूसरा होगा और उसमें उपासना दूसरे की जाएगी हो अच्छा अपरोक्ष में परोक्ष की उपासना भाव बोलते हैं भाव एक अंग के स्पर्श से सर्वांग की उपासना जैसे कोई बच्चा बेटे की उंगली बच्चा बाप की उंगली पकड़ के चल रहा हो तो पकड़े हुए तो है बाप की उंगली लेकिन कहेंगे क्या ये बच्चा अपने बाप को पकड़ के चल रहा है तो एक अवयव के स्पर्श से सर्व के अवयव का स्पर्श उपासना है वो। परोक्ष को तो अपरोक्ष अपने मन में देखना परोक्ष जो वैकुंठ है परोक्ष जो विष्णु है शिव है उसको अपने आप में देखना और तो उपासना है जैसा इंद्रियों से प्रत्यक्ष दिख रहा है उस प्रत्यक्ष में ये स्वर्ग है ये हम बैठे हैं यहां क्या है तय कोण से यही स्वर्ग सुरभाव यही कहू बसत पुरंदर हम लोगों में कहीं इंद्र बैठा हुआ है देवता लोग बैठे हैं ऐसे देवता है। यही कहू श्याम भगवान तरीके से यही है कई हम लोगों में ही है यही बहुत सारू बीस में फिरत हुई है और कुछ सारी भय दिवे को भाषा है उपासना इसका नाम होता है परोक्ष को भाव में अपरोक्ष करके देखिए प्रत्यक्ष वस्तु दूसरी है उसमें परोक्ष का भाव कीजिए अपने ही मन में मूर्ति बना के उसको देखिए प्यार कीजिए देख, ये उपासना होते हो तो ये देखो अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय ये जो कोष है ये प्रत्यक्ष रूप से आत्मा नहीं है न इनके कोई पांच अवयव हैं परंतु परन्तु कंचावय कोष का भाव करके और अपने को बाहर से कर समय दी जाएगी तो इससे चित्त की शुद्धि होगी उपासना चित्त शुद्ध उपासना से चित्त की शुद्धि होगो में पड़ी है।, है जो नानी से कहानी सुनी है वो आज याद आती है कहाँ रखिए उसके रखने का जो बर्तन है ना उसी का नाम होता है अरे चुन चुन के सबको नहीं रखा है जिसने हमारे दिल पर कोई असर डाला उसको रख लिया इसको हटा देना चाहिए इसको सता देना चाहिए और अपेक्षा बुद्धि से चित हो जाता, उसका नाम चित्त हो जाता है चित्त चित ये चिट्ठी संज्ञाने से भी बनता है एक एक नाम सुन के रखता है वो और ये चीज देने से भी बनता है लो। चित्त की शुद्धि यह है कि आपने इसमें बहुत से सुन चुन के दोस्त बैठा रखते हैं सुन चुन के दुश्मन बैठा रखते हैं अच्छाइयां बुराइयां बैठा रखते हैं हित अहित बैठा रखते हैं बैठाए हुए हो तो इनकी सफाई कैसे हो महाराज इतना पक्षपात है तो कितना भीजा सोचते ही नहीं है एक आदमी निष्काम साढ़े तीन करोड़ जप कर रहे थे वो हरे राम मंदिर का तो लिखा है ना कभी संतरणों परिषद में तो निष्काम से जप उन्होंने शुरू किया तो बीच में बेटा बीमार पड़ा तो बोले हे भगवान अब तक के जप का मैं इसको समर्पण करता हूँ ये अच्छा है तो फिर शुरू किया हो साढ़े तीन करोड़ उसके बाद महाराज तो तो एक दुश्मन ने अदालत में दावा कर लिया बोले महाराज हम मुकदमा जीत जाए आज तक का जब कुछ नागपुर के सज्जन से हो उन्होंने साढ़े तीन करोड़ तीन बार देखा साढ़े तीन साढ़े तीन करोड़ पूरे ना बीच में कोई न कोई कामना उदय हो जाए और उसमें उसका विनियोग कर दें लगा दें उसमें और वो निष्काम भाव से साढ़े तीन करोड़ का जब जिंदगी भर में उनसे पूरा नहीं होता दुनिया तो चढ़ बैठती है न दुश्मन मर जाए दोस्त जिंदा हो जाए संकार है। तो इसको शुद्धि का उपाय जो है वो बाहर जाना नहीं है देखो जब यज्ञ जागर की रूप कर्म करोगे तो कर्म का संकोच हो जाएगा जब नियम पालन करोगे तो भोग का संकोच हो जाएगा संकता या ही का नहीं प्रत्यवाही गृहस्था जब अग्निहोत्र करने लग जाओगे अरे भाई आज ये भोग नहीं करना चाहिए आज ये नहीं खाना चाहिए इतनी देर तक ये नहीं करना चाहिए अनुष्ठान नियुक्त कर तो किसी अनुष्ठान में लग जाओ उपासना में लग जाओ तो जो तुम्हारे मन की उच्च श्रृंखलता है वो फैस जाएगी और ये लोग हम हाथ गंदा करेंगे और चित्त शुद्ध करेंगे जीभ गंदी करेंगे और चित्त शुद्ध करेंगे गाँव गंदा करेंगे और चित्त शुद्ध करेंगे नहीं होगा इन्हीं के द्वारा तो चित्त में शुद्धि अशुद्धि का आधार होता है हाथ से अशुद्ध देखेंगे और चित्त शुद्ध होगा जीव से अशुद्ध दिखाएंगे, है ना? और स्वयं तो स्वयं दूसरे को भी स्वयं नष्ट पराम मिलाते सबका तो जुखा कहते हैं दूसरे को जूसा खिलाते तो चित्त शुद्धि जो है कैसे होगी जब बाहर से दूसर कमक करते आओ आत्मा की उपासना करो जब वो पूरी हो जाए माने बाहर से छुट्टी मिल जाए तब तो प्राणमय में आत्मा की उपासना करो वो पक्का होने पर फिर मनोमय में आत्मा का उपासना करो प्राणमय को छोड़ दो हाँ फिर उसके बाद विज्ञानमय में आत्मा की उपासना करो मनोमय को छोड़ दो फिर आनंदमय में आत्मा की उपासना करो और विज्ञान छोड़ दो अब इसके बाद इस उपासना से क्या होगा इससे चित्त शुद्धि हो जाएगी हो उपासना चित्त शुद्ध हो और चित्त शुद्धि का क्या करेंगे देखो एक मत ये है ये जो लोग चित्त शुद्धि का प्रयास नहीं करते हैं और तत्वज्ञान का प्रयास करते हैं वो तो गोबर में दूध मिला के पीना चाहते हो। उपासना चित्र शुद्ध हूं चित्र शुद्धी कर देखो एक मत यह है कि अच्छा काम करोगे यज्ञ करोगे दान करोगे कप करोगे सब तुम्हारा चित्र शुद्ध होगा ये बात पहचान आप खुद पहचान लीजिए कि आप अपने चित्र को शुद्ध करने के रास्ते पर चल रहे हैं कि नहीं ना, दाने दान पदता नी के मार्ग पर चल इदमति मैया रखम इमं प्राप्त से मनोरथम इदमस्तम से मे भविष्य पुनर्दयम शुद्ध कर्म से चिंतु होता है एक एक साधना यह है दूसरी साधना है आहार शक्ति से भोजन की कर्म तो श्री रामानुजाचार्य जी ने भोजन की शुद्धि में जाति दोष मित्र दोष आश्रय किस जाति का भोजन कर रहे हैं आप किस बर्तन में बनाया जाता है उसमें क्या मिर्च मसाला डाला जाता है ना? और अपने हक का है कि नहीं सर्वेशा शौचा नाम शौचान सर्वेशम अर्थ शौचम परम सुमृता धन ले पवित्र भोग से कान से काम से जीत से एक मार्ग है एक वस्तु की प्राप्ति के लिए है ये ये नहीं है कि रास्ते में चले इधर मुंह मारा और उधर मुंह मारा और उनके खेत में से घास चरी और उनके खेत में से गेहूं चरा और उनके खेत में से और ये मिल जाए आहार तीसरी है भाव सदादे भावन सर्वभूत पाप का जब दुनिया में किसी के बारे में भी पाप का भाव नहीं होता है ये पापी है ये ख्याल गुरुदेवा मनसा वाचा सर्म दे अच्छा चौकी बात देखो आप बैठे कहाँ हो जैसे काम, काम कर काम का बोलना हुआ बैठे जो बोल दिया काम करना हुआ कर उसके बाद बैठे अब आप कहाँ बैठे हो आपकी चौकी कहाँ है आपका सिंहासन कहाँ है तो स्थिति शुद्ध होने से योग जो, जो है स्थिति को शुद्ध करता है उपासना भाव को शुद्ध करते हैं अब एक बात और देखो बिल्कुल चलते फिरते चित्र हंसते कहते हैं चित्र वो कैसे आपकी जागती हुई बुद्धि में शुद्ध वस्तु का चिंतन हो गया की शुद्ध क्या वेद है? है? तो काल वस्तु से परिच्छन सजा दिए स्वगत वेद उपासना चित्र शुद्ध ब्रह्म तत्व अवेक्ष तत्व जो है उसका संपूर्ण ज्ञान होता है आवाज़ अब आज अभी समय तो पंद्रह मिनट बाकी है हिसाब से वैसे आप पांच दस मिनट तो और बैठ जाए दिन तो, तो काम कर रहे हैं मुंबई के लोग से बड़े कामकाजी होते हैं ये देखो हमारे काशी से आए हुए हैं काशी के विद्वानों में एक है सर्वोपरि न्याय मीमा के मीमांसा के वेदांत के वेद के सभी शास्त्रों के निष्ठा विद्वान है और के बड़े सदाचार्य बड़े प्रतिष्ठित विद्वानों में बड़ी इज्जत है और जो काशी में बड़ा विद्वान है वो तो देश का सबसे बड़ा विद्वान है और जो देश का सबसे बड़ा विद्वान है वो समझ लो आ, कि हमारे वैदिक वैदिक धर्म वैदिक संस्कृति का विश्व में एक विद्वान है